श्री श्रीरामकृष्णकथा दक्षिणेशरे नवमी दिवसेसराथम परेद दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण्रभवनाथादी सह अदय नवमीपूजा सोमवास सेप्टेमबर मस से ऊनशो दिवस चतरशीतराष्टादश सतत ख्रृष्ट वर्ष से सद्यो रात्रि प्रभाता जाता मातु हु कालिकाया मतु कालिका मंगलनीराजन सद्यशालातातकाल रागरागिणियाप कौती वैष्णो पात्रपाड़कारा तथा कुसुमकड़ करक ब्राह्मणा पुष्पचयनाथ आग्छति मातुः पूजा भविष्य श्रीरामकृष्ण अति प्रत्युषे सवशेषे तमसी अस्ति। निरंजन मास्टर महोदया गत गतरात्रिठो प्रकोष्ठ से आलिंदे शेरते स्म चक्षु उन्मील्यप्य श्री प्रभु उन्मत्ता सन्त्य वजती जय जय दुर्गे जय जय दुर्गे एको बालकह, विवसन साक्षादेको बालक विवसनक मतुना प्रकोष्ठ मध्ये नृत्य भ्रमती कियत्न वजती सहजानंद सहजानंद अंत गोविंदस्य से नाम वारम वीर्तयती प्राण हे गोविंद मम जीवन इती। भक्ता उत्था उपाषदृशा श्री प्रभो भाव प्रेक्ष हाजरा अ कालीटियां अस्त श्री प्रभो प्रकोष्ठ से दक्षिणपूर्वालिंदे तरह आसन लाटूरपी अस्त सेवा कौती राखाला अस्ंदवने नरेन्द्र अंतरा अंतरा आगत दर्शन करो नरेन्द्र आया प्रकोष्ठम उत्तरेण क्षुद्रलिंदे भक्ता शेयते स्म शीतकाल आवरण दत्तम आसी सर्व मुख प्रक्षाला परम अस्तरालिंदे श्री प्रभु आगम्य कटे एक एक्स्टे अस्ति अस्ट तथा मास्टर मटर्मर्शय समीपे उपेष्ट अस्ति अने भक्ता अभी मध्ये मध्ये आगम्य उपकोटि संशयात्माश्वरकोटिस्व सिद्ध विश्वास श्रीरामकृष्ण अपि जानासी ये जीव जीवकोट तश्वास अनायासने नवती ईश्वरकोटे विश्वास स्वतः सिद्ध प्रहलाद कम लिखु रविताफुम स्फुट चक्रदृष्ण स्मृत जीवस्वभा संशयात्म बुद्धि ते वी आम सत्यं किंतु हाजरा हा। कथम अश्वास न क्यति यम्ह शक्तो शक्तिशक्तिमतद्रििया त्रह्मेति वच् यदा ताम सृष्टिस्थित प्रलयकारी ततिर वच वस्तु अभेद अग्नि दाहशक्ति तुण प्रति प्रतीयते दाह प्रत्युक्ते इत्युक्ते अग्नि स्मर्यते एक विहाय अपरम चिंत तदा नास्तना अकरव माता हाजरा अत पिवर्तय चेषे तम बोधय अथवा इत अपसारेद्यु स पुनरे वदती आँ स्वीक यद भवनाथ सहास्यम हाजर विभु सर्वते हाष्यम हाजरएचनाता क्लेश अमक मदीया अवस्था परिवर्ति परिवर्ति लोक सह तर्क विवाद कर्त नी हादरा सह तर्क विवाद क्या अवस्था इधं ममलिक उद्यान हृदय अवदत् कि तव इच्छा नहम अवदम न तदवस्था इद्म मे नास्तर विवाद साम्यमस् पूर्व कथापुरे श्रीरामकृष्ण जगचन्यमय बालकवद विश्वास है ज्ञान अज्ञानं कि दूरस्थि बोध तबदान यद अत्र अत्रेति बोध है ज्ञान यदा सब तदा सर्वं वस्तु चैतन्यमय बोधो अहम शिवना आलपी स्म शिव तदा लघु बालक चत पंचवर्ष देशीय सै तेजे तदनीम अस् मेघो गर्जति विदस्ति शिवु वदती खुतात अद् अग्निस्थर प्रस्तर क्रीय से सामा हाष्यम एकदा पशा स एका फणिम पतंगम धर ग पत्र कंपते स्म तदा पत्रम पत्र वदीम ठ तूषि ठ अह फणिपतंग बालकैतन पश्य निव्याजश्वास निर्व्याज विश्वासः, बालक विश्वास ऋते भगवल लाभ नवती अहो मम कीदृशी अवस्था आसी एक तृणवने तद तदीरभूत यदि सर्पेण दंशन कृत सैंकु शुतः यदि दशती तदा विषम प्रत्याहर तक्षण त्र उपेशवरान्वेषण प्रवृत्त यहां दशेत तादृश कुर कशन अवदत कि भाव शुवा सोवद साक्षा तंशनमेक्ष यद दंशन कृत तदा उतिमी स्म यद वृच्चिका दस्पेद रामलालत शुतवा शारद हिमजल हितकन एक श्लोक अस्त रामलाल अवदत अहम कलिकता यान प्रत्यावर्तन साम ग्रीवाम प्रसार्य आग्छम यहाँ समिमजल लग्न सैत ततो तोगाम हाँ प्रभु श्री राम श्रीरामकृष्ण तथा इदानिम औषधम इधु प्रकोष्ठाभ्यम एपाविशत पाद किंचितिथ स्फी जान हरीक्षिवदीन गर्ताकारो किचि किंचिगर्ताकारो जाये स्म परम सर्वे एव श्री वदरामकृष्ण प्रति तैयास्थो महेन्दर आह्वनीय स वदती चेत मन स्वस्थ भाई सहाँत अत्यश्वास है अस्मा एतावास्तरामकृष्ण तहव स एव एक चिकित्सक गंगा प्रसाद अवदत्व रात्रो जलपान न कार्यम अहम तद्वाक्येदवचन गणयनस्मे अहम जाने साक्षा धन्वरी